अथर्वेदी ब्राह्मण भाग भाग्य प्रश्नोपनिषद के ष्ट प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरणस्थ द्वितीय कंडिका का व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है आचार्य पिपलाद जी भारद्वाज सुकेशा के सोडस्कल पुरुष का पुरुष विषयक प्रश्न का उत्तर दे रहा है। सुकेशा का प्रश्न था कि वो सोडस्कल पुरुष कहाँ है द्वितीय कंडिका के पूर्वार्ध में उत्तर दिया कि इसी शरीर में रदे पुंडरीकाकाश में सोड़स्कल पुरुष स्थित है और उसमें षोड़कलत्व स्वतः नहीं है अपितु प्राणादि सोलह कलाओं के उत्पादक रूपेण उसमें षोड़श कलत्व है प्राणादि सोलह कलाएं हृदय पुंडरिकस्थ आत्मा से उत्पन्न होती है आत्मा का कार्य है वो प्राणादि षोड़श कलाएं और आत्म कार्यभूत इन कलाओं का अपने कारण आत्मा से अलग अस्तित्व तो नहीं है कार्य अपने कारण से अलग नहीं होता कार्य अपने स्थिति काल में अपनी कारण की सत्ता से ही सत्तावान दिखता है कारण से अलग न होता हुआ भी अलग सा प्रतीत होता है यानी कारण में अध्यारोपित था। तो आत्मरूपी कारण में प्राणादि षोड़श कलाएं उसका कार्य होने से अध्यारोपित है और इस अध्यारोपित प्राण आदि सोडस कलाओं को लेकर के कल्पित सोड़स कलत्व आत्मा में है और स्वतः उपसंहार में बताया जाएगा कि वह निष्कल है यह चर्चा भाष्यकार भगवान ने यश्मिन एता सोडस कला यस्ता इस वाक्य की व्याख्या करते हुए इस वाक्य से कि प्राण ये अत्य निर्विशेषे शुद्धे तत्वे न शक्यो अंतरेण प्रतिपाद्य प्रतिपादन व्या, प्रति व्यवहार कर तुम इति ये वाक्य बता रहा है कि जो स्वतः निर्विशेष है अद्वै शुद्ध तत्व है आत्मा उसमें जब तक प्राणादि कलाओं का अध्यारोप नहीं होता तब तक प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार नहीं होगा इसीलिए आत्मा से बताया गया आत्म अज्ञान के कारण आत्मा में ही कलाओं का प्रभव यानी उत्पत्ति स्थिति और लय आरोपित है तो कला नाम प्रभव स्थिति अप्यया आरोपियंत तो आरोप तो होता है अज्ञानवशात अविद्यावशात इसलिए अविद्या विषया अविद्या अधीना ये विशेषण है अपस्थिति अपितिअप्य का यदि अविद्या न हो तो निर्विशेष अद्वे शुद्ध आत्म तत्व से प्राणादि कलाओं की उत्पत्ति प्राणादि कलाओं की स्थिति और लय ये सब कुछ भी संभव नहीं होगा ये सब अविद्या से अध्यारोपित है चैतन्य व्यतिरेके नी कला जायमाना िषंत प्रलीय मानस्य प्रलयम्चर्वदा लक्ष्य इस वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे टीका में देखिए तासाम रूप अधिष्ठान कालत्री रज्जु व्यतिकात रज्जुसर्पवत इति अविद्या <स्थाँगा> तो जो प्राणादी कलाएँ हैं उनका परामर्शक है तासाम ये ताम टीका में तो तासाम ते प्राणादी कलाना चेतन्य रूप अधिष्ठान अव्यतिरेका चैतन्य है पुरुष आत्मा जो कलाओं का अधिष्ठान है विवर्त उपादान कारण है और अधिष्ठान से अलग न तो उत्पत्ति काल में न तो स्थिति काल में न तो लय काल में अध्यस्त होता है अध्यस्त अधिष्ठान से अपने उत्पत्ति के समय भी स्थिति के समय भी और लय के समय भी अभिन्न रहता है अव्यतिरिक्त वेत्रिक, रहता है इसे यहां पर कहा कि कालत्रयेपि यानी उत्पत्ति स्थिति लय काल में ये जो प्राणादि कलाएं हैं ये अपने उत्पत्ति के समय भी स्थिति के समय भी और लय काल में भी क्या होगा तो चैतन्य रूप जो उस उन, उन कलाओं का अधिष्ठान है यानी विवृत उपादान कारण है उससे अव्यतिरेक अव्यतिरिक का अर्थ है अभेद तो उत्पत्ति स्थिति लय तीनों कालों में प्राणादि कलाओं का अपने विवर्त उपादान कारण पुरुष से अभेद होने से अब व्यक्ति रज्जु सर्पवत मृषात्व तो जैसे रज्जु के अज्ञान से रूप अधिष्ठान से अभिन्नतया उत्पन्न होने वाला भ्रांति काल में स्थित तथा ज्ञान अवस्था में रज्जु के ज्ञान अवस्था में लीन होने वाला जो सर्प है वह अपने अधिष्ठान रज्जु से अनतिरिक्त होने से अभिन्न होने से मृषा है सर्प रूप से और उसका विवर्त उपादान कारण जो रज्जु है तदरूप से ही सत्य है और सर्पात्मना वो मृषा यानी मिथ्या है प्रातिभाषिक है जैसे ऐसे ही ये जो तासाम शब्द से ग्राह्य प्राणादि कलाएं हैं वे रज्जु सर्प के तरह ही उत्पत्ति काल में स्थिति काल में और लय काल में अपने विवर्त उपादान कारण कहो या अधिष्ठान कहो पुरुष से अभिन्न होने से रज्जु सर्प के तरह ही मृषा होगी ये सब कलाएं मृषा होगी यानि मिथ्या होगी उनमें मिथ्यात्व तो रहेगा मृषात्व तो रहेगा कर तो ताम तासा मृषात्व तासाम यानी प्राणादी नाम कला नाम तो प्राणादी कलाओं में मृषात्व है क्यों मृषात्व है तो कैसे मृषात्व है इसे समझाने के लिए दृष्टांत है रज्जु सर्पवत तो रज्जु सर्प के तरह इनमें मृषात्व में हेतु बताया गया कालत्रयेपी चे, ताम चैतन्य रूप अधिष्ठान अव्यतिरेकात् प्रतिज्ञा है तासाम मृषात्व इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु है तासाम कालत्री चैतन्य रूप अधिष्ठान अव्यतिरेकात और दृष्टांत है रज्जु सर्पवत तो मृषा जो भी पदार्थ होता है मृषा यानी मिथ्या वह अविद्याधीन होता है जब तक अधिष्ठान का अज्ञान रूप अविद्या रहेगी तभी तक वह भासता है जैसे ही अधिष्ठान का ज्ञान ज्ञान से अधिष्ठान के ज्ञान से अधिष्ठान का अज्ञान रूप अविद्या निवृत्त होती है तो तद अधीन मृषा पदार्थ भी निवृत्त होता है ज्ञान मात्र से ही अपने कारणभूत अज्ञान के साथ उनकी निवृत्ति होती है अधिष्ठान ज्ञान से ये दिखाने के लिए कहा कि इति अविद्या अविद्याषयत्व यानी इस कारण से मृषा होने से वे अविद्या के विषय हैं, अविद्या विषय हैं का मतलब अविद्याधीन है जब तक अविद्या है तभी तक प्राणादि कलाएं पुरुष में उपाधि के रूप में भाषेगी आरोपित होने से और जैसे ही पुरुष के अधिष्ठान स्वरूप का भान होगा तो फिर ये पुरुष के अज्ञान अधीन प्राणादि कलाएं बाधित हो जाएगी निवृत्त हो जाएगी इसलिए अविद्या विषयत्व को सिद्ध करते हैं चैतन्य चैतन्यतिरण इत्यादि से कैसे प्राणादि कलाओं में अविद्या विषयत्व है तो चैतन्य ही चैतन्यति कला जायमाना जायम प्रलीय सर्वदा प्रलीयते तो ये जो कलाएं हैं प्राणादि वे सर्वदा यानी जागृत अवस्था में ये प्राणादि कलाए जायम ओ लक्षणते उत्पन्न होती हुई से होती हुई सी लक्षित होती हैं परिलक्षित होती हैं प्राणादि कलाएं जायमाना और तिष्ट लक्ष्यंत्य ऐसा लगाना जागृत अवस्था में ये प्राणादि कलाएं उत्पन्न होकर के अवस्थित सी परिलक्षित होती हैं लेकिन किस रूप से तो चैतन्य अव्यतिरेकेण एव तो चैतन्य है पुरुष तो पुरुष से अभिन्नतया जिस और ही अभिन्नतयाथ यस्मात्णा जिस कारण से अपने विवर्त उपादान कारणभूत चैतन्य रूप पुरुष से अभिन्नतया ही प्राणादि कलाएं जागृत अवस्था में उत्पन्न होकर के अवस्थित सी प्रतीत हो रही है और सर्वदा शब्द से ही ग्राह्य है सुसुप्ति को भी ग्रहण करना है तो इसलिए सुसुप्ति के समय यह प्राणादि कलाएं चैतन्य शब्दित पुरुष से अव्यतिरेक से ही यानी अभिन्नतया ही प्रलीय मान प्रतीत होती हैं प्राणादि कलाएं ही यानी जिस कारण से उस कारण से ये निश्चित होता है कि ये प्राणादि कलाएं अविद्या विषय है इसलिए सुसुप्ति के समय वे पुरुष से अभिन्नतया ही लीयमान प्रतीत होती हैं और जागृत अवस्था में उत्पन्न होकर के पुरुष से अभिन्नतया ही अवस्थित सी प्रतीत होती है जैसे भ्रांति काल में रज्जु से अभिन्नतया ही सर्प उत्पन्न होकर के अवस्थित सा प्रतीत होता है उसकी उत्पत्ति और स्थिति भ्रांति काल में रज्जु का जो सामान्य स्वरूप है इदम अंश उससे अभिन्नतया प्रतीत होता है सर्प और जब लय होता है उसका पूरा अंधकार होता है मंद अंधकार में तो सर्प उत्पन्न होकर के प्रतीत होता है और घने अंधकार में वह रस्सी से अभिन्नतया ही प्रतीत होता प्रलीन सा प्रतीत होता है ऐसे यहाँ पर सुसुप्ति तथा प्रलय काल में परमात्मा से अभिन्नतया लीन प्रतीत होने वाली यह प्राणादि कलाएं और काल में जागृत अवस्था में परमात्मा से ही उत्पन्न होकर के अवस परमात्मा में ही अभिन्नतया अवस्थित सी प्रतीत होने वाली ये कलाएं अविद्याधीन हैं अज्ञान के अधीन है यह निश्चित होता है इस प्रकार इनमें अविद्या विषयत्व सिद्ध किया आगे जो अत एवं भ्रांता इत्यादि वाक्य हैं भाष्य में है। इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार चैतन्य चैतन्यव्यतिकेण लक्ष्यम हेतु विज्ञानवादीभ्रांत्या दृढ़ी कौती इति। ये जो चैतन्य अव्यत के न प्रतीयमान लक्ष्य प्रतीय मानत्व रूप जो हेतु हैं ये किसमें हेतु हैं प्राणादि कलाओं के मिथ्यात्व में मिथ्यात्व में प्राणादि कलाएं मिथ्या हैं क्यों तो तीनों कालों में चेतन्य अव्यति के न प्रतीयमान होने से ऐसा जो एक हेतु बताया था बताया है वृषात्व में प्राणादि कलाओं के इस हेतु को कहते हेतुम दृढ़ी करोति जो हेतु बताया गया उसे और सुदृढ़ करते हैं यानी इस हेतु से प्राणादि कलाओं में मिथ्यात्व ही निश्चित होता है मिथ्यात्व का प्राणादि कलाओं में मिथ्यात्व का साधक ये सुदृढ़ हेतु है इसे बताते हैं इसे बताने के लिए प्रकार अपनाते हैं विज्ञानवादी की भ्रांति दिखा करके विज्ञानवादी की भ्रांति भी यही बता रही है कि प्राणादि कलाएं, चैतन्य अभिन्नतया भास रही हैं इसलिए मिथ्या ये है ये वेदांत सिद्धांत विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं, उनकी भ्रांति से भी निश्चित होता है विज्ञानवादी बौद्ध हैं तीन कुल चार हैं ना बुद्ध के शिष्य बौद्ध बौद्धांतिक हाँ, वैभाषिक योगाचार और माध्यमिक ये चार हैं बुद्ध के शिष्य उन्हें कहा जाता है बौद्ध बुद्ध के अनुयायी बौद्ध और इनकी अलग अलग चार विचारधाराएं हैं चारों शिष्यों की इसलिए ये चार हो गए इनमें से तीन विज्ञानवादी है और दो एक हैं शून्यवादी तो पहले जो तीन हैं सोत्रांतिक वैभाषिक योगाचार ये हैं विज्ञानवादी और इनमें भी तीन में से हैं। दो हैं है अर्थवादी और एक है बाह्य अर्थ को न मान करके केवल विज्ञान को मात्र स्वीकार करने वाले बाह्य अर्थ को सत्य न मानने वाले सौत्रांतिक वैभाषिक विज्ञान का विषय जो बाह्य घटा दी है उन्हें सत्य मानते हैं सौतांतिक सो, वैभाषिक और विज्ञान को भी मानते हैं और दोनों बाह्य अर्थ को भी मान रहे हैं विज्ञान को भी मान रहे हैं इनमें अवान्तर भेद होता है कि एक मानते हैं कि बाह्य अर्थ प्रत्यक्ष है सत्य है प्रत्यक्ष है और एक मानते हैं बाह्य अर्थ अनुमेय है प्रत्यक्ष नहीं सत्य है अनुमेय है इसलिए इन दोनों का भी आपस में अवान्तर भेद हुआ ना बाह्य अर्थ को मानते हैं भले ही लेकिन एक मानेंगे बाह्य अर्थ प्रत्यक्ष ही है दूसरे कहेंगे अनुमेय है ऐसा इनमें अवंतर भेद है और योगाचार नाम के जो तीसरे हैं वे बाह्य अर्थ को मानते ही नहीं मिथ्या मानते हैं सत्य नहीं मानते विज्ञान ही विज्ञान है सत्य और माध्यमिक जो चौथे हैं वे कहते हैं बाह्य अर्थ भी नहीं है विषय और अंतर विज्ञान भी नहीं है सर्वम शून्यम सर्वम शून्यम ये शून्यवाद है उनका आत्मा की भी सत्ता को मोक्ष अवस्था में स्वीकार नहीं करते हैं तो ये चौथे हैं शिष्य उनके शून्यवादी तीन हैं विज्ञानवादी तो विज्ञानवादी की जो भ्रांति है जो बाह्य अर्थ को न मानने वाले न मानने वाले का मतलब सत्य न मानने वाले मिथ्या मानने वाले बाह्य अर्थ को और विज्ञान को ही सत्य मानने वाले योगाचार नाम के जो बौद्ध हैं वे हैं योगा योगाचार नाम के शिष्य बुद्ध के यहाँ विज्ञानवादी शब्द से ग्राह्य और उनकी जो भ्रांति है वह भ्रांति इसी अर्थ को सिद्ध कर रही है कि प्राणादि कलाएं मृषा हैं प्राणादि कलाएं ही बाह्य अर्थ है ना उनका और बाह्य अर्थ प्राणादि कलाएं हैं और वे मृषा है क्यों मृषा है तो चैतन्य अव्यतिरके प्रतीय मानवात् लक्ष्य मानक ये जो हेतु है प्राणादि के मृषात्व में तो प्राणादि के में बताया गया चैतन्य अभ्यति के न प्राणादि का प्रतीय मानत्वरूप तो हेतु मृष्यात्व में इस हेतु को दृढ़ करने के लिए वेदांति के तरह ही क्षणिक विज्ञानवादी की भ्रांति भी सहायक बन जाती है इसलिए भास्कर भगवान अतएव इत्यादि वाक्य से उन लोगों की भ्रांति को इस हेतु को सुदृढ़ करने वाले के रूप में बता रहे हैं ये लिखा टीकाकार ने चैतन्य अव्यतिरेकेण लक्ष्यमाण तो चैतन्य है पुरुष आत्मा और उससे अभिन्नतया लक्ष्य मनत्व यानी प्रतीयमान तो जो प्राणादि में है वह प्राणादियों के मृषात्व में हेतु है इस हेतु को विज्ञानवादी की भ्रांति द्वारा दृढ़ करते हैं भाष्यकार भगवान अतएव इत्यादि वाक्य से तो अत भ्रांता अग्नि संयोगात भ्रता केचि अग्नियोगा घृतम घटाद्याण चैतन्यम जायते नश्यति इति तो अतएव केचिभ भ्रांता तो केचित शब्द से लेना विज्ञानवादी न तो विज्ञानवादी जो योगाचार है वे भ्रांत है मतलब उन्हें भ्रांति हुई है क्या भ्रांति हुई है कि अग्नि संयोगादृतम इव तो जैसे अग्नि के संपर्क से जमा हुआ जो घी है वह पिघल जाता है द्रव अवस्था को प्राप्त करता है ऐसे ही ये तो दृष्टांत हुआ अग्नि संयोग हुआ निमित्त जमे हुए घी के द्रव अवस्था को प्राप्त करने में पिघलने में ये दृष्टांत है ऐसे तो होगा कि घटाद्याण चैतन्यम एव प्रतिक्षण जाये नश्यति तो चैतन्यनि आत्मा तो आत्मा ही प्रतिषण यानी हर क्षण जायते नश्यति तो चैतन्यम एव प्रतीक्षण जायते चैतन्यम एव प्रतीक्षण नश्यति तो किस रूप से उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है चैतन्य तो कहते घटाद्याण तो घटादी है विषय बाह्य विषय और इन बाह्य विषयों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है सत्य नहीं है जैसे सौत्रांतिक और वैभाषिक इनको सत्य मानते हैं घटादि को चैतन्य से अलग स्वतंत्र अस्तित्व तो ऐसा योगाचार के अनुसार स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है इसलिए कहा <coughs> घटाद्याण चैतन्यम एवं जाए तो जो सत्य वस्तु हैं चैतन्य पुरुष चैतन्य है विज्ञान इसे कहा कहते हैं वे आलय विज्ञान उनके यहाँ दो प्रकार का विज्ञान है एक आलय विज्ञान और एक प्रवृत्ति विज्ञान आलय विज्ञान कहा जाता है अहम अहम इत्याकारक वृत्ति को दो वृत्तियां हैं ना एक अहम वृत्ति और एक इदम वृत्ति अहम वृत्ति हैं आलय विज्ञान और इदम घट अयम घट अयम पट ईदम इत्य, वस्त्रम इत्यादि इदम रूप से होने वाली जो एक वृत्ति है मय वृत्ति और यह वृत्ति मय वृत्ति है आलय विज्ञान यह वृत्ति है प्रवृत्ति विज्ञान यह शब्द से लेना है विषय को और विषय तो कोई है नहीं स्वतंत्र तो प्रवृत्ति विज्ञान का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है आलय विज्ञान ही यानी अहम इत्याकारी का वृत्ति ही ईदम इत्याकारक वृत्ति के रूप में प्रतिपल उत्पन्न हो रही है नष्ट हो रही है और जब तक यह आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान से युक्त रहता है यानी अहम वृत्ति ईदम वृत्ति के साथ रहती है तब तक आलय विज्ञान को कहा जाता है संसारी बद्ध आलय विज्ञान यानी आत्मा वो बद्ध है संसारी है कब तक जब तक प्रवृत्ति विज्ञान से युक्त है उनके अनुसार और साधना करके जब प्रवृत्ति विज्ञान का आलय विज्ञान में विलय कर देता है प्रवृत्ति विज्ञान को आलय विज्ञान से अलग नहीं समझता प्रवृत्ति विज्ञान आलय विज्ञान रूप ही है उसे हटा देता है प्रवृत्ति विज्ञान को तो फिर बचेगा केवल आलय विज्ञान ही अहम अहम अहम इत्याकारी का वृत्ति ही प्रतिपल बनती रहेगी ईदम वृत्ति नहीं बनेगी तो मुक्ति अवस्था मानी जाती है संसार अवस्था में ये दोनों आ रहेगी अहम वृत्ति भी और इदम वृत्ति भी ईदम वृत्ति संयुक्त अहम वृत्ति संसार अवस्था ईदम वृत्ति रही तो मात्र अहम वृत्ति ही यह आलय विज्ञान है उस आलय विज्ञान का ही निरंतर प्रवाह मोक्ष अवस्था है उनके यहाँ वहाँ केवल अहम अहम अहम ऐसा ही प्रवाह चित्त वृत्ति का रहेगा विज्ञान वृत्ति का रहेगा क्योंकि वो भी आलय विज्ञान भी क्षणिक है ना नतिपल उत्पन्न होता है नष्ट होता है उत्पन्न होता है नष्ट होता है ये धारा चलती रहती है लेकिन पूर्व विज्ञान उत्पन्न होकर के एक क्षण रहता है उत्तर विज्ञान को उत्पन्न करके नष्ट होता है फिर वह विज्ञान एक क्षण रहेगा अपने से उत्तरवृत्ती आलय विज्ञान को यानी अहमवृत्ति को उत्पन्न करके नष्ट होगा ऐसे पूर्व पूर्व विज्ञान उत्तर उत्तर अहम विज्ञान को उत्पन्न करते हुए नष्ट होता है और ये धारा निरंतर चलती रहती है अवस्था मानी जाती है उनके यहां तो ये जो आलय विज्ञान शब्दित तो चैतन्य है यह चैतन्य ही संसार अवस्था में बद्ध अवस्था में इदम रूप से यानि प्रवृति विज्ञान रूप से प्रतिफल उत्पन्न होता है और नष्ट होता है ये कहा कि एव केचित अग्नि कितएव भ्रंता कैचिग्निंगाटाद्याेण घटादी है इदं वृत्ति प्रवृत्तिज्ञान अरुस् प्रवृत्तिज्ञानूपे चैतन्यम एवं अलय एव, एव प्रतिक्षण जायते नश्यती उत्पन्न होता और नष्ट होता है इस प्रकार ये मानना है विज्ञानवादी योगाचार का उनकी जो ये भ्रांति है कि चैतन्य से यानी आलय विज्ञान से अव्यतिरिक्तया ही प्र, प्रतीत होता है भाषित होता है प्रवृत्ति विज्ञान विषय विज्ञान से अलग नहीं है विज्ञान अव्यतिरिक्तया ही विषय रूप प्रवृत्ति विज्ञान प्रतीत होता है उत्पत्ति काल में भी स्थिति काल में भी लय काल में भी ऐसा विज्ञानवादी बौद्ध भी मान करके इस बात को दृढ़ कर रहे हैं प्राणादि कलाओं का मृषात्व साधक चैतन्य अव्यत्रेकेन लक्ष्य रूप हेतु सद हेतु है उसे दृढ़ कर रहे हैं असद हेतु नहीं है हेत्वाभाष तो नहीं है सद हेतु है ये बता रही है उनकी ये भ्रांति ये यहां पर कहा थोड़ा सा भाष्य है भाष्य को देखिए ये टीका को देखिए भाष्य हो गया तो घृतम यथा अग्नि संयोगात इव अग्नि संयोगात घृतम इव ऐसा भाष्य में लिखा था ना तो टीकाकार उस दृष्टान्त को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि घृतम यथा अग्नि संयोगात द्रवावस्था प्रतिपद्य अग्नि के संबंध से जमा हुआ घी जैसे द्रव अवस्था को प्राप्त करता है पिघल जाता है ये दृष्टांत हुआ ऐसे दारिष्टांत में यानी जमा हुआ घी ही पतला हो गया द्रव अवस्था को प्राप्त हुआ वो जमा हुआ घी अलग और द्रव अवस्थापन्न घी अलग ऐसा नहीं कारण अवस्था है एक प्रकार से जमी हुई अवस्था घी की और कार्य अवस्था है पिघली हुई अवस्था तो जमे हुए घी ने ही द्रव अवस्था को प्राप्त कर लिया ना पिघले हुए अवस्था को प्राप्त कर लिया जैसे ऐसे अहम यह विज्ञान ही दम इस रूप में आ, आता है ने चैतन्य ही घटाद्याकार से परिणत होता है जैसे जमा हुआ घी ही संबंध से पिघल गया इसे समझाने के लिए आगे कहते हैं कि एवं अहम एवं अहमाकार आलय विज्ञान वास्नावशा जायते तो या ने घृृत के तरह ही आहम, आल विज्ञान है अहमकार यान अहम अहम इकार जो वृत्ति है वो हैं अहमाकार आलय विज्ञान और ये आलय विज्ञान ही विषयाकार्य न जायते जमा हुआ घी ही द्रवीभूत अवस्था को प्राप्त हुआ द्रव अवस्था को प्राप्त हुआ ऐसे आलय विज्ञान ही क्या करता है तो विषयाकारण जाएते विषयाकार है प्रवृत्ति विज्ञान तो प्रवृत्ति विज्ञान के रूप में आलय विज्ञान ही उत्पन्न हो रहा है इसमें जमे हुए घी को द्रव अवस्था प्राप्त कराने वाला निमित्त तत्व तो है अग्नि संयोग यहां आलय विज्ञान को प्रवृत्ति विज्ञान रूपता में परिणत करने वाला निमित्त क्या है तो कहा वासना वासनावशात ये हेतु बता जैसे वहां अग्नि संयोग निमित्त है ऐसे यहां पर निमित्त है वासना तो वासना वासनावशात आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान के रूप में परिणत होता है यह अर्थ निकलेगा तो अहमाकार अहम्कार आल विज्ञान वासनावशा विषयाकारेण जायेते वदताने ऐसा बताने वाले वदता बताने वाले तने विज्ञानवादीना भ्रम विषय से चैतन्य व्यतिके प्रत्यय गमयती तो ये जो विज्ञानवादी का भ्रम है ये गमयति का कर्ता है्रम गम विज्ञानवादी का भ्रम गमय ज्ञापय क्या ज्ञापन करता है तो विषयस्य से चैतन्य व्यतिर प्रत्ययम्। तो जो घटादी रूप विषय है वे उनका ज्ञान रूप जो चैतन्य है उससे अव्यतिर के प्रत्यय यानी प्रवृति विज्ञान का आलय विज्ञान से अभेद विषयक प्रतीति प्रत्यय है प्रतीति और उस प्रतीति को गमयति यानी ज्ञापयति उत्पादी कारयती यह प्रतिति कराता है उनका जो ये भ्रम है यह भ्रम यह प्रतिति करा रहा है ज्ञापन कर रहा है कि विषय जो घटा हैं वे चैतन्य अभिन्नतया वो प्रतीत होते हैं इस प्रकार ज्ञापन करता है पर कहा गमयति अन्यथा तथा ब्रमअुपत् अथ का यदि विषय घटादी विज्ञान स्वरूप आत्मा से अभिन्नतया प्रतीत न हो अन्यथा का अर्थ है तो तथा भ्रम अनुपपत्ते आलय विज्ञान ही प्रवृत्ति विज्ञान के रूप में वशात भास रहा है ऐसा भ्रम नहीं होगा इस भ्रम की अनुपपत्ति होगी अन्यथा अन्यथा का अर्थ है चैतन्य अभ्यति के न विषय की प्रतीति न मानने पर भ्रम नहीं हो पाएगा इस प्रकार यह भ्रम जो है ज्ञापक बन जाता है विज्ञानवादी का प्राण कलाओं के मृश्यात्म में बताए गए चैतन्य अभिन्नतया लक्ष्य मान रूप हेतु की दृढ़ता में यह भ्रम हेतु बना विज्ञानवादी का अब आगे हैं भाष्य में इति अपरे ये जो भाष्य वाक्य है ना इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार विषयाण चैतन्य व्यति प्रतीय विषय विज्ञान रूपेण सुसुप्त्यादो चैतनिया सुषुप्तियाद जातः जाता इति तदीय करोति भ्रंत्या चैतन्यव्यतिर प्रतीक तनिरोध विषयानाम चैतन्य व्यतिरक प्रतीय तो विषय विशे, विषयों की प्रतीति चैतन्य से अभिन्नत ही होगी ऐसा नियम होने से विषय विज्ञान रूपेण चैतनयाभाव तो जागृत में और स्वप्न में विषय विज्ञान रूप से चैतन्य रहता है जागृत और स्वप्न में और सुसुप्ति और ज्ञान अवस्था में विषय रूप से चैतन्य नहीं रहता बाह्य पदार्थ जिस अवस्था में दिखते हैं तो बाह्य पदार्थ के रूप में अंतर्विज्ञान ही दिख रहा है ना विज्ञानवादी के अनुसार जब ये नियम है कि विषयों की प्रती चैतन्य अभिन्नतया ही होगी ऐसा नियम होने से ये निश्चित हुआ कि जिस अवस्था में विषय भास रहे हैं जाग्रत और स्वप्नावस्था में द्वैध भाजता है ना बाह्य पदार्थ भाजते हैं तो वे चैतन्य अव्यतिरिक्तया ही भाषेंगे इसलिए वे मिथ्या है ऐसा एक नियम हुआ और ये नियम होने से सुसुप्ति अवस्था में और ज्ञान अवस्था में बाह्य पदार्थ प्रतीत नहीं होते हैं तो बाह्य पदार्थों की प्रतीति न होने से माना जाएगा कि बाह्य पदार्थ रूप से चैतन्य का अभाव है कार्य रूप से अब कारण नहीं है तो चैतन्य का बाह्य विषय कारेण अभाव सुसुप्ति में और समाधि में देख करके माध्यमिकों को यह भ्रम हुआ कि सुसुप्ति में कुछ रहता ही नहीं सुन्य है सुसुप्ति में और सुसुप्त आदव इसमें आदि शब्द से समाधि को लेना सुसुप्ति में और समाधि में तुरी अवस्था में कुछ भी नहीं रहता शून्य हो जाता चैतन्य भी नहीं रहता है ऐसा माध्यमिक कहते हैं इस प्रकार का जो उनका भ्रम है यद्यपि वहां पर विज्ञानवादी के अनुसार और वेदांती के अनुसार विज्ञानवादी के अनुसार तो प्रवृत्ति विज्ञान का सुसुप्ति में अभाव रहेगा समाधि में भी अभाव रहेगा किसका प्रवृत्ति विज्ञान का लेकिन आलय विज्ञान तो रहेगा आलय विज्ञान का अर्थ है अहम वृत्ति ईदम वृत्ति नहीं रहेगी तो इदम्भ वृत्ति रही तो अहम वृत्ति सुसुप्ति तथा समाधि में भी रहती है मोक्षावस्था में भी रहती है विज्ञानवादी के अनुसार लेकिन वो ईदम इत्याक प्रवृत्ति विज्ञान से अलग आलय विज्ञान उस प्रवृत्ति विज्ञान के बिना भी हो सकता है इस पर दृष्टि गई नहीं माध्यमिक की और जब सुसुप्ति में प्रवृत्ति विज्ञान का अभाव हुआ तो ये मान लिया कि शून्य ही हुआ फिर प्रवृत्ति विज्ञान के बिना भी आलय विज्ञान होता है यहां पहुंच नहीं पाए तो उन्होंने कहा कि शून्यम सुसुप्ति में तथा मोक्ष अवस्था में शून्य ही है आलय विज्ञान भी नहीं है ऐसा माध्यमिकों ने कहा यह उनका भ्रम हुआ ये भ्रम भी ये जो हेतु बताया गया है प्राणादि कलाओं के मिथ्यात्व में चैतन्य अव्यतिरिक प्रतियमानत्व इसे दृढ़ करता है इसे दिखाने के लिए ये वाक्याया तन्रोधे भाष्य में इसके अवतरण में टीकाकार लिख रहे हैं कि विषयानाम चैतन्य अव्यतिरैके न प्रतीति नियमत एवं विषयों की जब भी प्रतीति होगी तो चैतन्य से अभिन्नतया ही प्रतीति होगी ऐसा नियम होने से ही विषय विज्ञान रूपेण चैतन्यभावे विषय विज्ञान यानि विषय ज्ञान रूप से विषयों की प्रतीति रूप से चैतन्य नहीं रहा कहाँ सुसुप्ति में और आदि शब्द से समाधि में मोक्षावस्था में तो वहाँ क्या होगा फिर तो कहते हैं शून्य भ्रमो जाता केशांचित वो केशांचित शब्द से ग्राह्य है माध्यमिक तो माध्यमिकों को शून्य का भ्रम हुआ तो इति तदीय भ्रांत्या चैतन्य अव्यतिरिक्त प्रती तो तदीय भ्रांति यानी माध्यमिक शून्यवादी की भ्रांति से भी चैतन्य अव्यतिरिक्त प्रतीति जो विषयों की हैं प्राणादि कलाओं की हैं मिथ्यात्व में हेतु उसे दृढ़ करते हैं भास्कर भगवान तन्निरोध इत्यादि से तो तन निरोधे शून्यम इव अपरे तो तन का अर्थ है विषय रूप से चैतन्य का अभाव होने पर सुसुप्ति में और मुक्त अवस्था में सर्व शून्यम इव सब शून्य ही हो जाता इव एव एवकार अर्थ में समझना सर्व शून्यम एव इव, इव के जगह इव यानी एवकार अर्थ में अवधारण अर्थ में ईव है तो अर्थ निकलेगा सर्व अपरे, अपरे ने माध्यमिका मनते माध्यमिकों को इस प्रकार की भ्रांति भी घटादि विषय चैतन्य इत्यादि वाक्य हैं नैयायिकुण की भ्रांति को बताने के लिए तो नयायिकुण की भ्रांति भी यही ज्ञापन कर रही है कि प्राणादि कलाओं की प्रतीति चैतन्य अभिन्नतया जो होती है वह प्राणादियों के मिथ्यात्व में दृढ़ हेतु है इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए भाष्कर भगवान नैयायिकों की भी भ्रांति को हेतु के रूप में बता रहे हैं घटादि विषयम इत्यादि से इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार चैतन्यस्य अनित्यस्य कला आरोप आरोपअधिष्ठान संभवती कलाकार्यवादी नैयायिकोक्ति व्याज न शकते घटादी तो इस पर विचार करते हैं हम लोग कल ओ भद्रं कर्णे शुणुया मेवा भद्रम पसेम्शीर्जत्रंगे सुुवा गुण स्तनू भेर व्यसेमदेव ही तयु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति